षद इसमें हम लोग भाष्य विचार कर रहे थे एक सौ में हम लोग टीका देख रहे थे पूर्व पक्ष कह रहा है ईश्वराध अन्य आत्मा नास्ति ऐसा जो आप सिद्धांत लोग कहते हैं तब यही अर्थ हो जाएगा कि सारे उपाधि में ईश्वर ही आत्मा है अर्थात प्रत्येक अजीब वो ईश्वर है ऐसा ही माना जाएगा उसे क्या होगा तदाच बद्धत्व मुक्तत्वादि विरुद्ध धर्मत्म सुख दुखादि योगश्चअ असंग विरुद्ध प्रसजेत क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र आत्मा तो बद्ध भी वही होगा मुक्त भी वही होगा तो बद्धत्व मुक्तत्व ये विरुद्ध धर्म ईश्वर में रहेगा और दूसरा सुख दुखादि योगश्च असंग विरुद्ध ईश्वर असंग है किन्तु तो अभी उसमें सुख दुखा भी होगा क्यों कहते सुख दुख दिखता है यह सब जीवों में और ये जीव तो ईश्वर से भिन्न नहीं अर्थात ईश्वर ही ये सब जीव बना हुआ है दो विरोधा आएगा एक ईश्वर में बद्धत्व मुक्तत्व ये विरुद्ध धर्म आएगा और सुख दुख आदि का योग ये भी ईश्वर में आएगा पूर्व पक्षे यहाँ तक संकार करने से सिद्धांत आगे उत्तर देता है अतो वास्तव असंसारित्व कल्पित न संसारित्व न विरुद्धे वास्तव असंसारी है कल्पित न कल्पित अर्थात बुद्धि आदि कल्पित हो गया और कल्पित बुद्धि में प्रतिबिंबित तो हुआ तो कल्पित में प्रतिबिंबित होकर कोई संबंध होता है तो वो भी कल्पित हो जाएगा तो वास्तव असंसारी है और कल्पिता के साथ संबंध होकर के कल्पित संसारी हो जाता है तो हम सब जो अपने आपको अगर जीव मानते हैं तो हमारी अवस्था ऐसे ही है तो हम सब कल्पित जीव बन कर सब कल्पित बद्ध हुए हैं तो इसको जितना जल्दी है कल्पना हमारी छूट जाए तो कहते हैं कल्पित न संसारित्व जो भी अनुभव करता है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं करता हूँ भोगता हूँ संसारी हूँ शास्त्रकार लोग कहते हैं आप कैसे कल्पना करते हैं कल्पित संसारी तेन न विरोध्यतेवसारी है केवल कल्पना करके संसारी हो जाते हैं इति दर्शयत ये दिखाने के लिए आत्मा यकयादे सन्निधिमात्मा तर लोकर अहंकारादिपरीतरोपणत्मन संसारित अक रात हुआ सभी लोग सुसूची में चले गए सभी का अंतकरण दिन हो गया कोई तीन बजे उठ गया और कोई साढ़े तीन चार बजे उठा सब अंतकरण अलग अलग समय में उदय होंगे तो यहाँ कहते हैं यश्यश्य अंतकरण आदि विकार्य अंतकरण ही विकार है इसका उदय आदय है उदय होगा सन्निधि मातृण आत्मा निमित्तम आत्मा ये अंतकरणों उदय में निमित्त हो गया अर्थात चैतन्य है तभी कुछ ये विकार सब होते रहेंगे कहते चुंबक है तभी ये जो लोह कर्ण होते हैं उनमें कुछ आगे पीछे घूमना फिरना होगा चैतन्य का उपस्थिति में ही ये सब विकार होगा इसलिए आत्मा निमित्त कैसा बन गया कहते सन्निधि मात्र आत्मा निमित सन्निधि अर्थात केवल उसका विद्यमान था चैतन्य विद्यमान है तभी यह अंतकरण की उत्पत्ति हो जाएगी तस्य तस् अभी जो जो अंतकरण उदय हो गए अर्थात जो अनिंद से जग गया अभी क्या होगा तसे तस् लोके ही लोके कार्थ अहंकारादि भी विपरीत रूप से अध्यारोपणा अभी जो अंतकरण जग गया तो उसको लोक शब्द से कहा गया अंतकरण अहंकार उसका एक रूप है तो लोके अर्थात तो अहंकारादि भी यह अहंकार तो क्या करेगा विपरीत रूप से अध्यारोपणा तो वास्तविक हम है असंसारी अपरिचिन्न किन्तु यह अहंकार क्या करेगा विपरीत रूप है न इसका आरोप करेगा अर्थात मैं परिचिन्न हूँ संसारी हूँ सुखी हूँ दुखी हूँ इस प्रकार के आरोप करेगा विपरीत रूप से अध्यारोपण आत्म न संसारित तो, तो ये अंतकरण उदय हुआ इसमें आत्मा निमित्त बना यही जो अंतकरण अहंकार रूप होकर के विपरीत रूपों को अध्यास करवा दिया तो कहाँ करवा दिया कहते आत्मा में अध्यास करके मान्य लोग मैं संसारी हूँ इस प्रकार की स्थिति वास्तव हो जाता है अर्थात स्वरूपत्व हम असंसारी हैं सुखी नहीं है दुखी नहीं है ये सब भोक्ता कुछ नहीं है और ये अंतकरण इत्यादि के साथ होकर के तादात्म्य करके हम बन जाते हैं उस प्रकार भाष्य में न पूर्व पक्ष यह कह दिया शंका दिखा दिया था कि ये ईश्वर ही सब हो जाएगा जीव होकर के सुखी दुखी संसारी ईश्वर बनेगा सिद्धांत कहता कि न निमित तत्व सती लोक तो ये जो आत्मा है वो केवल निमित्त बनता है और आगे लोक विपर्य का अध्यारोपण करता है लोक अर्थात में कह दे अहंकार अहंकार विपरीत का अध्यारोपण करता है दृष्टांत दे दे सवित्रिवत जैसे सूर्य ये हो गया संग्रह वाक्य न निमित्त सती लोक विपर्याध्यारोपणात् तो सवित्रिवत यह संग्रह वाक्य का आगे विवरण स्वयं दिखाते हैं यथा ही सविता नित्य प्रकाश रूपत्वाद सविता में धातु क्या हो जाएगा प्राणी प्रश्न uh -huh. सेट होगा अनिट होगा सेट है सुन अंत है तो भी सेट हो जाएगा तो सविता प्रातिपतिका सवित्रीज अंत है सविता अभी सवित्री को सविता बनाने के लिए जो लोग सिद्धांत तो पढ़ लिये है उनके लिए उत्तर नहीं जो लो है जो लोग लघु पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रश्न है ये सवित्री प्रातिपतिका को प्रथमा एक में सविता हो जाएगा क्या सूत्र लगता है इसमें क्या सूत्र नहीं है यद पठितत्र निवेदित इस प्रकार कहते हैं ना सवित्री रिकारंत तो है अभी सविता प्रथमांत तो हो जाएगा कैसे होगा कोई हमको तो कुछ सुनाई नहीं देता आपको सुनाई देते हैं क्या बोलते हैं है ऋदुसनस पूर्द उसे क्या हो जाएगा आनंद आदेश हो जाएगा अच्छा यथाही सविता नित्य प्रकाश रूप जो सूर्य है सविता अर्थात सूर्य नित्य प्रकाश नि नित्य प्रकाश अर्थ सदा प्रकाश रूप है लोक अभिव्यक्ति अन्व्यक्तिमित सति लोकदृष्टि विपर्येण उदय अस्तमय अहोरात्रादिकर्तृत्व अध्याप भाग बहती सविता सूर्य तो निप्रकाशरोप अर्थ सर्वदा प्रकाशित रहता ही है किंतु होने पर भी लोक अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिमित लोक अभिव्यक्ति और लोक अभिव्यक्ति तो इसे अर्थात सविता तो नित्य ऐसा है किंतु लोक में सविता की अभिव्यक्ति हो जाना और अनुभिव्यक्ति हो जाना तो जैसे हम लोग के लिए रात्रि आ गई तो हमको सविता की और अभिव्यक्ति नहीं हो रही और दिन आ गया तो सविता की अभिव्यक्ति हो जाती है तो ये लोको के लिए अभिव्यक्ति अनुभिव्यक्ति ये निमित्त उपस्थित हो जाने से लोक दृष्टि विपर्यण उदय अस्तमयोमय अहोरात्र आदि कर्तृत्व अध्यारोक अभी कहते हैं कि सूर्य अस्त हो गया सूर्य उदय हो गए तब भी आरोप कर देते हैं हम सूर्य में क्या आरोप कर देते हैं उदय अस्त तो ऐसे क्यों हुआ कहें कि हम लोग के सामने उनके अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति को लेकर के लोग अध्यारोप कर देते हैं कि सूर्य अस्त हो गए और सूर्य उदय हो गए और सूर्य उदय अस्त होकर के अहोरात्र आदि करता भी बन जाते हैं सूर्य जब उदय हो गया अहर हो जाएगा रात्रि हो जाएगी अहर हो जाएगा और अस्त हो गया तो रात्रि हो जाएगी तो पहले हम ये आरोप करते हैं कि सूर्य उदय अस्त होते हैं और उदय अवस्था होकर के अहोरात्रि का कर्ता बनते हैं। तो वास्तविक सूर्य का कोई उदय अवस्था होता है क्या नहीं होता है केवल हम लोगों के लिए अभिव्यक्ति अनिव्यक्ति होकर के उदय अवस्था आरोप कर देते हैं आगे फिर अहोरात्रि का कर्ता भी मान लेते हैं। जिस प्रकार की हुआ एवं ईश्वर इसी प्रकार की ईश्वर में और ईश्वर कैसा है कहते हैं नित्य विज्ञान शक्ति रूपे तो नित्य विज्ञानम वही शक्ति है ईश्वर का नित्य विज्ञान शक्ति रूपे टीका में ईश्वर सुखाद्याप थे मायोपाधि के ब्रह्मणी ईश्वर शब्द वाच्य सुखादि अध्यास शंका सह तथा निवृत्ति अर्थम आह ईश्वर में सुखादि का आरोप करेंगे शुद्ध चैतन्य में कुछ आरोप हो जाएगा वो तो असंग है तो इसलिए कहा आरोप करेंगे कहते हैं ईश्वर सुखादि आरोप इति उक्ते ईश्वर में सुखादि का आरोप सुख आदि आदि कहने से दुख कर्तव भोक्तृत्व ये सब आरोप कहने से माओपाधि के ब्रह्मणी ईश्वर शब्द वाच्य सुखादि अध्यास शंका तो ईश्वर कैसा है कहते हैं माया उपाधि का ब्रह्म तो माया उपाधि यस्य ऐसे माया का ब्रह्म उसी को ईश्वर कहा जाता है वो ईश्वर शब्द का वाच्य होता है अच्छा वाच्य और शब्द का बीच में संबंध को क्या कहा जाता है वाच्य और शब्द पद ये दोनों का बीच का संबंध को सत्य ईश्वर शब्द का वाच्य हो गया माया उपाधि मायू उपाधि ब्रह्म उसमें सुखादि का अध्यास का शंका हो सकती है शुद्ध ब्रह्म चैतन्य तो में नहीं होगा माया उपाधि उसमें ये शंका हो जाए तो निवृत्ति अर्थम ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है कहते नित्य विज्ञान शक्ति रूप अर्थात नित्य विज्ञान शक्ति वही ईश्वर का वास्तविक रूप माया उपाधि वह है जैसे कहते हैं का वास्तव रूप क्या है कहते स्वच्छ है तो उसके पास आकर के रक्त पुष्प रह गया तो स्फटिका का स्वच्छ रूप वास्तविकता चला जाएगा क्या इसी प्रकार के कहते हैं ईश्वर का वास्तव रूप तो नित्य विज्ञान शक्ति रूप ही है आगे भाष्य में लोक ज्ञान अपोह सुख दुख स्मृत्यादि निमित्त तत्व सती लोक लोकों का ज्ञान ज्ञान का अपोह और सुख दुख स्मृति ये सब का निमित्त है वही जो ईश्वर लोक ज्ञान अपोह ज्ञान का अपोह और सुख दुख स्मृति ये सबका निमित्त भी है ईश्वर इसके लिए टीका में देते हैं यथा अग्नियादि शक्ति अग्नियादि ऐसे पाठ ठीक है यथा अग्नियादिशक्ति शक्तरम अंतरेण स्वस्वभाव कार्य उत्पादना अनुकूला तथा तो नित्य विज्ञान स्वभावसनिधि मात्रेण अंतकरणादि प्रवृत्ति निमित्त शक्तिप उच्य थे जैसे अग्निहादिशक्ति अग्निमय शक्ति है शक्त्यरम अंतरेण स्वस्वभाव कार्य उत्पादन अनुकूल तो अग्निमय की शक्ति है वो शक्ति की शक्ति का कार्य क्या है वो शक्ति क्या करेगा दाह करेगा तो ये जो कार्य है अग्नि का शक्ति दाह करने के लिए शक्ति में और शक्ति मानते हैं नहीं मानते हैं तो यहाँ कहते हैं कि शक्तरम अंतरेण और दूसरा शक्ति नहीं अग्नि का जो शक्ति है वही स्वस्वभाव कार्य उत्पादन शक्ति अपना स्वभाव से दाह रूपों का कार्य करवा देगा इसी प्रकार के तथा नित्य विज्ञानम जो ईश्वर का वास्तव स्वरूप है स्वभाव सन्निधि मात्रेण अंतकरण आदि प्रवृत्ति निमित्त ईश्वर प्रत्येक प्राणी का अंदर में अर्थात अंतःकरण में केवल अंतर्यामी रूपेण विद्यमान होकर के स्वभाव सन्निधि मात्रण केवल ईश्वर का विद्यमान मात्रे न जीव कार्यरत हो जाएगा प्रवृत्त हो जाएगा स्वभाव सन्निधि मात्रे नाहश्वर तो सन्निधि ईश्वर का सान्निध्य कहाँ होगा कहते अंतकरण अंतकरण में ही अर्थात अंतरियामी रूपेण अंतकरण में रह करके उसको प्रवृत्त करवाएंगे प्रवृति निमित्त शक्ति रूपम उच्यते क्योंकि ईश्वर प्रवृत्त करवाएगा इसलिए ईश्वर को शक्ति रूपों कह दिया अग्नि में शक्ति होकर के दाह रूपों को कार्य करवा दिया इसी प्रकार की ईश्वर में कोई शक्ति रहना चाहिए जो जीवो को प्रवृत्त करवाएगा इसलिए तो मूल में भाष्य में कह दिया नित्य विज्ञान शक्ति रूप शक्ति अर्थात सो सानिध्य मात्र न को प्रवृत्त करवा देता है जैसे अग्नि शक्ति अपना विद्यमानता मात्र से दाह करवा देता है आगे भाष्य में लोक ज्ञान अपोह सुख दुख स्मृत्यादि निमित्त सति लोक विपरीत बुद्धिया विपरीत लक्षण सुख दुखादय श्रोत लोकों का विपरीत बुद्धि है तो सभी प्राणी स्वरूपतः ईश्वर ही है किंतु उनका विपरीत बुद्धि ये विपरीत बुद्धि के द्वारा क्या करते हैं विपरीत बुद्धिया अध्यारोपित अपने में आरोप कर लेते हैं अध्यारोपितम विपरीत लक्षणत्म विपरीतम यद लक्षणम इसको सब आपने में कर अध्यारोप कर लेते हैं और सुख दुखादय सुख दुख का भी अध्यारोपण कर लेते हैं विपरीत लक्षण क्या है हम है असंग टूटस्त किंतु मान लेते हैं हम करता है भोगता है ये विपरीत लक्षण है हम है वास्तु वस्तुत अपरिछिन्न किन्तु देहादि के साथ करके हम मान लेते हैं हम परिचिन्न है ये विपरीत लक्षण हो गया और सुख दुख आदि ये भी सब अपने में आरोप कर लेता है टीका में स्वातंत्र्यात् ईश्वरपद पदलक्ष्ये विरुद्ध अनेक धर्माध्यासो न इत्यर्थः तस्मिन् तस्मिन् तस्मिन् ईश्वरपद ईश्वरपद इति विभक्ति ये क्या विभक्ति वचन होगा क्या होगा प्रथम विभक्ति तो जो तस्मीन और ईश्वर पद लक्ष्य ये दोनों विभक्ति समान विभक्ति है इसलिए समान अधिकरण ईश्वर पद लक्ष्य तो हेतु बीच में दे दिया ईश्वर पद लक्ष्य ईश्वर पद लक्ष्य इसमें हेतु हो गया स्वातंत्र स्वतंत्र होने से वो ईश्वर पद का लक्ष्य इसका अर्थ टिप्पणी कहते हैं अन्य अनधीन सत्ताकवादी स्वतंत्र उसी को कहा जाएगा जो अन्य अनधीन सत्ताक अन्य अधीन होकर के जिसका स्थिति रहेगी वो कभी स्वतंत्र नहीं है, वो तो हो तो परतंत्र होगा अन्य अनधीन सत्ता ये हो गया ईश्वर जो कि स्वतंत्र है तो स्वतंत्र ईश्वर में विरुद्ध अनेक धर्म का अध्यास इसमें कोई विरोध नहीं है एक समय में सूर्य में अस्त और उदय ये दोनों आरोप हो सकते हैं नहीं हो सकते एक ही समय में हो सकते हैं यहाँ का लोग कुछ करेंगे तो जो विपरीत दिशा में है पृथ्वी में लोग विपरीत करेंगे तो कुछ लोग सूर्य में अभी उदय का आरोप कर रहे हैं कुछ लोग अस्त का आरोप कर रहे हैं ये सूर्य में ये दोनों चीज एक समय में आरोप हो सकता है नहीं हो सकता है हो गया क्यों हो गया कहते हैं लोगों का सब विरोध दृष्टि है इसी प्रकार की ये ईश्वर भी सभी प्राणी में आत्म रूप से विद्यमान है किन्तु लोगों के दृष्टि के अनुसार इसमें सब नाना धर्म आरोप हो जाएगा सामने में एक ही रज्जु पड़ी हुई है सभी को वह रज्जु दिखेगा ना सभी को सर्प जलधारा मारा दंड सभी को समान दिखेगा नहीं दिखेगा जिसके अंदर में जैसे संस्कार ऐसे ही उसको दिखेगा तस्मिन स्वातंत्र ईश्वर पद लक्ष्य ईश्वर पद का जो लक्ष्य है उसमें विरुद्ध अनेक धर्माध्यास न विरुद्ध अनेक धर्मो का अध्यास ये कोई विरोध नहीं है तो ये धीरे धीरे वेदांतियों का अभ्यास करना चाहिए जो व्यवहार में हम लोग बहुत समय मान लेते ना ये व्यक्ति इसी प्रकार की होना चाहिए अगर कुछ कभी विरुद्ध धर्म दिखे ये व्यक्ति साधारण शांत रहते हैं अच्छा रहते हैं कभी तो अगर उनमें कुछ विचलन या कह हाँ ये हो सकता है ये सब विरुद्ध धर्मों का अध्यास जितना हम ग्रहण करेंगे इससे वास्तविक क्या है शायद कल भी हम बताए थे अर्थात हम ये कार्य को नहीं देकर के कारणों में जा रहे हैं अगर कार्य को देखेंगे तो उसका कुछ विरोध आ गया तो हम उधर भटक जाएंगे किंतु अगर हम कारण को देखेंगे कहेंगे हाँ इससे ये होता है कभी इसका विपरीत भी हो जा सकता है धीरे धीरे कारण की तरफ चलना है ये कारण से ये हो गया कभी कारण आ गया भिन्न हो जा सकता है विरुद्ध अनेक धर्माध्यासो न विरुद्धते ये खाली दूसरों के लिए नहीं अपने के लिए भी हमेशा हम लोग का मन एक ही तरफ रहता है एक ही प्रकार की रहता है कभी शांत रहता है कभी विकसित हो जाता है कभी ठीक है अंदर में ये आ गया अर्थात सभी के प्रति एक प्रेम आ गया कभी हुआ कि ये चलो छोड़ो भाई जगत इस प्रकार के हो जाएगा ये सब बदलते रहते हैं मन का तो ये सबको विरुद्ध धर्मों को देख पाना विरुद्ध धर्म अगर किसी एक धर्म के साथ सट गए दूसरे धर्म विरुद्ध पड़ेगा किसी के साथ नहीं सटना फिर स्वभाव से अलग हो जाएगा पता चल चलेगा हम असंग है एक कुटस्थ है यह धीरे धीरे थोड़ा वेदांत का अभ्यास करेंगे आगे टीका में लोकस्य ज्ञानापोह विस्मरणम लोकस्य ज्ञानापोह भाष्य में देखिये पंचम पंक्ति में देख दिया था लोक ज्ञान अपोह टीका तो में कह दिया लोकस्य ज्ञान अपोह अभी ज्ञान अपोह में इसमें भी सष्टी है अर्थात लोगों का ज्ञान का अपोह अपोह अर्थात विस्मरण ये विस्मरण का अनुभूति किसको है जो ज्ञान का विस्मरण हो जाना इसका अनुभूति है सबको ना नहीं है तभी तो खोजना पड़ेगा एक बार एक महात्मा बोल रहे थे उनके परंपरा में कोई पहले कोई उच्चकोटी के महात्मा होते हैं तो वो, उनको शायद कोई पूछा कि विचित्र चीज क्या है बोले कि यही विचित्र है कि लोग कैसे बोलते हैं कि हम भूल जाते हैं ये सबसे बड़ा विचित्र बात है किस प्रकार की उनका स्मरण शक्ति होगा जो कहते हैं भूल कैसे जाते हैं ये हमको समझ में नहीं आता इस प्रकार के हो सकते हैं लोग नहीं तो हम लोग तो भूल जाना बिल्कुल स्वभाव है कितना रटते हैं फिर भी भूल जाते हैं फिर भी रटना है वही उपासना है बार बार रटे भाष्य में कहा गया न स्वतः ये सब लोगों का विपरीत बुद्धि के द्वारा अध्यारोप हुआ चैतन्य में विपरीत लक्षण सब सुख दुख इत्यादि वस्तुतः हम हमारा जो हमें कुछ धर्म नहीं है न स्वतः का में न परमाथ विरुद्ध अनेक धर्मवत्व इत्य परमात वस्तुतः विरुद्ध अनेक धर्म बत्व है नहीं क्योंकि हम में वस्तुतः एक भी धर्म नहीं है आ एक भी धर्म नहीं है तो विरुद्ध अनेक धर्म कहाँ से आ जाएगा अगर आप में एक भी धर्म नहीं है जो दिखता है उसके लिए कहते हैं भ्रांत सो दृष्टि अनुरूप अध्यासारोप न अध्यास वस्तु इति आह भ्रांत स्व दृष्टि आरोप शायद भागवत में आता है जब भगवान कृष्ण ये इसका रंगशाला में प्रवेश करते हैं कंस का रंगशाला में वो रंगशाला में जितने लोग बैठे हैं वहाँ उनके सखा वो गोप भी बैठे हैं वो गोपी भी बैठे हैं कंस भी बैठा है उनका अमाते भी बैठे हैं और मथुरा के लोग भी बैठे हैं नाना प्रकार के लोग बैठे है सभी को, को भगवान श्री कृष्ण का एक ही रूप नहीं दिखता है सब अलग अलग दिखता है क्यों कहते हैं कि हमारा मन जैसा है हम जगत को ऐसा देखेंगे तो वास्तविक जगत तो ये हमारा मन की ही कल्पना है स्व दृष्टि अनुरूप अद्यास आरोप दर्शन जो भ्रांत है वो ही आरोप करेगा कैसे आरोप करेगा स्व दृष्टि अनुरूप अपना जैसे दृष्टि है दृष्टि अर्थात अपना जैसे संस्कार है उसी रूपक उसी अनुसार वो आरोप कर लेगा मनदम इदम दृश्य सचराचरम मनुष्यमी भाव द्वैतम नो ये जो द्वैत जगत हम देख रहे हैं ये तो सब मन मन ही इसी प्रकार के बनाता है और हम उसको देखते हैं इसलिए उद्यमों करके धीरे धीरे पहले ये जीव सृष्टि ठोक हटा लेना है तब साधक बन जाएंगे फिर आगे ईश्वर सृष्टि ज्ञान होने से हट जाएगा ये जीव सृष्टि को पहले हटा लेना है इसको कहते हैं जब तक स्व-दृष्टि अनुरूप अभ्यास करता है तब तक भ्रांत पर्वत दिखता है पर्वत को पर्वत देखना यह भ्रांत नहीं है पर्वत को बढ़िया दिखता है ये भ्रांत हो गया ये जीव दृष्टि हो गया तो इसलिए कहते हैं भ्रांत स्व दृष्टि अनुरूप अध्यास पहले जीव सृष्टि को हटा ये जो ठप्पा लगाना स्टाम्प लगाना इसको पहले हटा लेंगे न वस्तु अध्यास व्यक्ति जितने भी अध्यास कर ले क्षति नहीं होगा दस व्यक्ति खड़े होकर के एक रज्जु में सर्प को अध्यास करते रहेंगे फिर वो जो रज्जु धीरे धीरे उसमें आएगा सर्प का गुण विषय इत्यादि नहीं आएगा इसको कहते है न अध्यास वस्तु क्षति करो सात नंबर वस्तु अधिष्ठान अध्यास जितना भी करे अधिष्ठान का कोई परिवर्तन नहीं होगा ये अध्यास भाष्य का एक बड़ा गुरुत्वपूर्ण तो वाक्य भी है न इस प्रकार की वहां कहते हैं भाष्य में आत्म दृष्टि अनुरूपा आत्मदृष्टि अनुरूपाध्या आत्म दृष्टि अनुरूपा, के अनुरूप ही अध्यारोप होता है अपना जैसा संस्कार ऐसे ही जगत को देखेगा आगे कहते हैं यथा घनादि घनादिप्रकीर्णे अंबरे यकाशो न दृश्य से आत्मदृष्टि अध्यक्षती सबता इधान प्रकाशयति प्रकाशये आगे व्यवधान हो जाएगा गैप होना है प्रकाशयति प्रकाशयती सत्य प्रकाशे अन्यत्र अत्रप है, नहीं, नहीं है अभी का जो नया पुस्तक है उसमें तो रहेगा न प्रकाशय सत्य प्रकाशे अत्र भ्रांत्या दृष्टान्त तो देते हैं यथा घनादि विप्रकि अम्बरे घन घन मेघ मेघ विप्रकर्ण विप्रकृ तो कि लोहादि क्या लोहादि में तो शीति परीत धातु उसे हो गया ईर अभी खीर के पर में रहा तो हृदय निष्ठा तो न पूर्व से चौदह उसे तो को न हो गया अभी दीर्घ अलिचा तो गया केरना। केरना अर्थात ण फैला हुआ तो अर्थात तो तो आच्छादित मेघ के द्वारा आच्छादित अम्बर अम्बर अर्थात आकाश अम्बर में ये नहीं वो सवित्री प्रकाशो न दृश्यते मेघाचन्न आकाश में जिसके द्वारा सवित्री प्रकाश सूर्य प्रकाश नहीं देखा गया वो क्या करेगा स आत्मदृष्टि दृष्टि अनुरूप में व्यवस्थ्य उसको सूर्य नहीं दिखता है तो वो क्या कहता है सविता इधानी इह न प्रकाश अभी तो सूर्य यह प्रकाशित नहीं है, प्रकाश नहीं करता है सत्य वह प्रकाश है अन्यत्र जहाँ मेघ नहीं है वहां सूर्य का प्रकाश रहेगा दिखेगा किन्तु जहाँ मेघ हो गया उसको सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं वो कहता है कि अभी यहाँ सूर्य तो प्रकाशित नहीं कर रहा है सूर्य प्रकाशित नहीं कर रहा है ना उसका दृष्टि नहीं हो रहा है उसका दिख नहीं रहा है किन्तु आरोप कर दिया सूर्य न प्रकाश सती अन्यत्र। अन्यत्र तो है अन्य प्रकाश विद्यम है ऐसा इति इति इति अर्थात ये वाक्यांश पूरा कर करते सती है गैप कर लेना और भिन्न पद है न बचत न है अभी सर्कर् होगा ना अलग है हाँ, तो, तो, हाँ, नया ज्वार है आपके पास तो नहीं न प्रकाशयती सती प्रकाशे वो किस क्यों इस प्रकार की कहता है सविता इधानीम न कहता है कि भ्रांतिया प्रकार के यह हो योगया दृष्टान इ बौधादत्भवा विभवा कुल भ्रांतिया अध्यात सुख दुखादि योग उपपद्यतेष्टा में बुद्धि और आत्मा का विषय में बौद्धादि बुद्धेरी में इति बौद्धा बुद्धेरी रिमा इति वृत्त तो बौद्धादि वृत्ति बुद्धि का जो प्रत्यय हो जाते हैं वो बुद्धि का वृत्ति का उद्भव होना और अभिभव होना कभी बुद्धि का वृत्ति उठी और कभी वृत्ति नहीं हुई उसे क्या हो गया आकुल अर्थात कहीं सकारात्मक वृत्ति आ गया तो खुश हो गया कभी नकारात्मक वृत्ति आ गया तो दुखी हो गया ये सबको देख करके आकुल आकुल अर्थात चित्त वैचित्य हो जाना उससे क्या होगा आकुल अभिभव आकुल तस् भ्रांति आकुल हो गया और जो व्यक्ति बुद्धि का वृत्ति का उद्भव अभिभव से आकुल हो गया जो व्यक्ति वो व्यक्ति का भ्रांति से अध्यारोपित वो व्यक्ति अध्यारोप कर लेता है क्या कहते हैं सुख दुखादि योग सुख दुख इनका संबंधों को अध्यारोप कर लेता है ठीक में पूरा पृष्ठा में एक शब्द बौद्धादि वृत्ति नाम बौद्ध अर्थात बुद्धेरिमा इति बौद्धा कौन कते व ऐसे वृत्ति नाम उद्भव अभिभव उद्भव अभिभास्य वैचित्रम आपन्नश्य बुद्धि की वृत्ति बन गई और वृत्ति फिर लीन हो गयी इससे क्या हुआ चित्त आकुल हो गया वैचित्रम आपन्नश्य जब साधक इस मार्ग में चलता है चलना आरम्भ करता है पूर्व जो संस्कार है कभी पूर्व संस्कार इतना बलवत होकर उठेंगे फिर सोचने लगेगा अभी तो गंगा जी का बीच में आगे किनारा उस तरफ छोड़ दिया इस तरफ कहीं छोर हाथ में आया नहीं अभी बीच में कहा जाएंगे बह जाएंगे इस प्रकार की जो स्थिति आता है इसको कहते हैं आकुल अर्थात तो चित्त का वृत्ति को देख करके कभी भयग्रस्त हो जाता है वैचित्य प्राप्त करिए अर्थात चित्त के ऊपर नियंत्रण नहीं रहने से वृत्ति नाम एवं उद्भव अभिभव न व्यापक चैतन्य से विवेक शून्य लोक से भ्रांतिया योजना वृत्तियों का ही उद्भव अभिभव हुआ इसका जो व्यापक चैतन्य व्यापक चैतन्य अर्थात प्रत्येक वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा और जब वृत्ति नहीं बनेंगे तब चैतन्य रहेगा नहीं रहेगा रहेगा इसलिए कहा तो गया कि चैतन्य तो व्यापक हो तो नित्य पदार्थ है चाहे बुद्धि का वृत्ति हो चाहे नहीं हो व्यापक चैतन्य विवेक शून्य लोकस्य जो इसको बात पता नहीं है कि वृत्ति हो रहे है और वृत्ति चले जा रहे है तो जब कोई दुखद वृत्ति आ गया तो उससे वो व्याकुल हो गया सुखद तो वृत्ति आ गई तब तो उसके साथ वो खुशी हो गया ये नहीं जानता है कि बुद्धि का वृत्ति आ की जा रहे हैं वो तो मान रहा है कि मैं ऐसे हो रहा हूँ विवेक्य लोकस्य सी लोकस्य भ्रांतिया योजना लोक अर्थात भ्रांति से इसी प्रकार के अपने में मान लेता है यद्यपि ये, ये बुद्धि वृत्ति का सब कार्य है निश्चय आ गए ठीक है चैतन्य ज्ञान सुखाद ठीक हाँ, है चैतन्य ज्ञान सुखाद उत्पाद निमित्त न केवल मन व्यतिरैक सिद्धम तत्स्मरच भगवत चैतन्य ज्ञान सुखाद उत्पाद निमित्त चैतन्य निमित्त षष्टी हटाद से चैतन्य निमित्त कस्म कहते हैं ज्ञानसुखादि उत्पाद सप्तमें ज्ञानसुखाद उत्पाद चैतन्य निमित्त होता है ये केवल अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध है अर्थात चैतन्य है तो फिर ज्ञान सुखादि का उत्पत्ति होगी चैतन्य नहीं है तो फिर ज्ञान सुखादि का उत्पत्ति नहीं है ये केवल अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध नहीं है फिर कैसे तत स्मरणाच स्मृति में है और भगवत वाक्याच स्वयं भगवान गीता में भी ये बात कहे सिद्धम इत्य में तमरणाच स्मणाच्य स्मृति में कहा गया तस्व ईश्वर से ही ये स्मरण कहते हैं तस ईश्वर जो ईश्वर का उपस्थिति बुद्धि में ये वृत्ति का उद्भव अभिभव होता है और ये जीव आकुल हो जाता है वही ईश्वर ही स्वयं ये बात कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कहते मत्त स्मृति अपोहनम से ये बात को स्मरण रखने के लिए हम लोग प्रतिदिन इसको पढ़ते है सर्वस्व चाहम प्रदि सन्नीषो मत्त स्मृति ज्ञान च प्रतिदिन पढ़ते है तो ईश्वर ही स्वयं ये बात कहते हैं मत्त मेरे से स्मृति ज्ञानम अपोहनम च स्मृति भी ईश्वर के कृपा से होती है ज्ञानम भी और अपोहनम भी स्मरण भी तो अगर विस्मरण हो गया ये किसके चलते हो रहा है ईश्वर के चलते होगा और अगर हमका स्मरण हो जाता है ये किसके चलते होगा वो भी ईश्वर के चलते हो जाएगा तो कहीं ईश्वर अगर स्मरण भी करवा देंगे विस्मरण भी करवा देंगे तो ईश्वर क्यों इस प्रकार की करेंगे तो फिर ईश्वर में क्या दोष आ जाएगा वैषम्य दोष आएगा उसको तो सब स्मरण करवा देते हैं और हम तो सुबह से शाम तक रखते हैं सब स्मरण करवा देते हैं ये क्यों होता है कारण पूछेंगे तो शास्त्रकार और कारण बोल देंगे आपका पाप है उनका पुण्य है और जिसका पुण्य होगा ईश्वर तो निमित्त के आधार पर कर देंगे तो जिसका पुण्य होगा उसका स्मरण होगा जिसका पाप है उसका विस्मरण होगा तो पाप को हम हटाने के लिए उद्यम करेंगे कहीं कैसे दुख भोग भोग करके कैसे दुख भोगेंगे कहीं बार बार रखेंगे <laughs> तो एक बार ऐसे पूरी जी बोल रहेगी तो किस बात के लिए है? हम लोग बात आरम्भ हुआ जी और काशिकानंद जी ये दोनों का बीच में ये दोनों ही महान विद्वान है बहुत उच्च कोटीर महापुरुष है तो ऐसे बार बार बार आरंभ मतलब हुआ तो फिर गुरु जी बोले काशीका जी बहुत उच्चकोटी है।, है और उनका असाधारण मेधाशक्ति आजकल दिन में बहुत कम दिखाया गया जी से कुटिके है। तो कहें। उनको कोई बात एक बार अगर सुनते थे तो उनका स्मरण हो जाता है और ये रटरटके क्यों नहीं याद करेगा वो शायद दो हजार कोई पंद्रह चौदह पंद्रह के आसपास होगा तब वो रटन आरम्भ करते थे फिर वही जब सात आठ साल रटे देखिये कितना चीज उनको स्मरण रहा तो यही करना पड़ता है रट रट के ही स्मरण करना पड़ता है कोई इसमें रट रट के करना पड़ेगा शटकट तो है नहीं तो लगा ना पड़ेगा इसलिए रोज रटना पड़ेगा फिर आप एक महीना छोड़ देंगे फिर भूल जाएंगे फिर करना पड़ेगा अगर ये बहुत ज्यादा पका नहीं तो थोड़ा अच्छा है अधिक रटन करना है पक तो जाएगा तो तब तो ईश्वर तो कहेंगे और स्मृति नहीं कहेंगे तो कहें मत अपोहन यही आरम्भ होगा इसलिए जब हमारे पास समय है तो बहुत रटना चाहिए करना चाहिए समझ जाते हैं बात यह तो अच्छा है कितु साथ में रटना भी चाहिए तभी तो अर्थात तो हमारा आधार बने रहेगा बेस मतलब कहते ना अगर हमारा अंदर में एक, एक कोष नहीं है डिक्शनरी नहीं है किसके ऊपर में कार्य करेगी इसलिए रटना बहुत आवश्यक है इसलिए परंपरा में ज्ञान के परंपरा में तो बहुत रटने के लिए अर्थात तो जोर लगाते हैं तो सूत्र अवृत्ति नहीं रटेगा तो पढ़ाने वाला कहेगा आप कल आइए इसको रट करके आइए नहीं, तो नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं इस प्रकार की सोचोग अरे मत स्मृति ज्ञानम अपोहनमच स्वयं भगवान कहे और ये किसी को स्मृति होता है किसी को अपोहनम हो जाता है कहते हैं भगवान कहते हैं ना दत्ते कश्यचित पापम न चैवम सुप्रीतम विभु अभियान एना वृतम ज्ञानम तेन मुहती जनता वह तो भगवान ना किसी का पाप लेंगे ना किसी का पुण्य ले लेंगे अपना पाप को स्वयं ही क्षालन करना पड़ेगा धोना पड़ेगा और पाप का भोग कैसे होगा दुख दे के सुख दे करके दुख दे करके इसलिए रटने के समय में दुख होता है पीड़ा होता है तो करना ही पड़ेगा हम लोग सुने मैं दानी बोल रहे थे महारे के बारे में सर पे अर्थात तो गीला कपड़ा रखकर के ये जो सीढ़ी है जाने के लिए पुस्तकालय ऊपर नीचे हो करके सूत्र रखते हैं तभी जाकर के होता है किसी का भगवान नहीं ले लेंगे जैसा है उसी के आधार पर कार्य करवाएंगे आगे भाषण तो नित्य मुक्त एक स्मिन सविता लोका, लोक लोकाभिद्या अध्यारोपित ईश्वर है संसारित्व ईश्वर में संसारित्व लोक अविद्या के चलते अध्यारोपित करता है ईश्वर कैसा है एक है नित्य मुक्त है जैसे सविता सूर्य सूर्य एक रूप है सदा प्रकाशमान है फिर भी कोई उसमें उदय का आरोप करता है कोई अस्त का आरोप करता है तो ये तो लोग करते हैं क्यों कहते हैं अपने अविद्या के चलते हमको दिखा तो कहते हैं उदय हो गया नहीं दिखा तो अस्त हो गया तो नित्य मुक्त ईश्वर एक होने पर भी लोगों के अविद्या से तो होता है क्या संसारित्व सुखी दुखी करता भुगता ये सब मान लेते है शास्त्रादि प्राम्यात् अभ्युपगतम असंसारित्व इति अविरोध है शास्त्र प्रमाण से ये असंसारी है लोग अपना अविद्या से अध्यारोप कर देते हैं संसारित्व किंतु है। तो शास्त्र कहता है कि वास्तव ईश्वर असंसारी है और आप कौन आपको कहते हैं आप ही ईश्वर है शास्त्रादि प्राम्यात् अभ्युपगतम स्वीकृत ये स्वीकार किया गया है और असंसारित्व ईश्वर असंसारी है इसलिए कोई ईश्वर में संसारित्व असंसारित्व को कोई विरोध नहीं होगा टीका में ईश्वर संसारित्व ईश्वर संसारी प्रसिद्धि अभाव विशिष्ट अनुगत चित्रूप चित्रूप व्याख्या ईश्वर है संसारित्व और ईश्वर संसारी इसी प्रकार की प्रसिद्धि नहीं है जीव के साथ तादात्म्य अर्थात जीव ईश्वर अभिन्न है इसी प्रकार की स्थिति होने से पूर्व पक्ष शंका करते है ईश्वर में भी संसारी तो आ जाएगा ऐसे पूर्व पक्ष कह रहे हैं वास्तव स्थिति क्या है ईश्वर में कोई संसारी तो है नहीं ईश्वर संसारी भी नहीं है ईश्वर संसारी है इसी प्रकार की प्रसिद्धि भी नहीं है पूर्व पक्ष केवल शंका किया था अगर आप जीव ईश्वर को एक कहेंगे तो ईश्वर भी संसारी हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि इस प्रकार कोई प्रसिद्धि नहीं है लोक में कोई मानता नहीं है और अगर ईश्वर जीव एक कहने से आप कहते हैं कि आ जाएगा हम कहते हैं तो ये भ्रांति से आरोप कर लेते हैं ये सिद्धांत का मत है संसारी प्रति संसारी प्रसिद्ध अभाद विशिष्ट अनुगत चित स्वरूपो इति व्याख्यम विशिष्ट हो गया जो जीव का वाचार्थ उसमें अनुगत जो चैतन्य अंतर्यामी रूपेण जो विद्यमान है कहेंगे वही वास्तव में ईश्वर है वो जीव का पाप पुण्य सुखी दुखी ये सबसे धागी नहीं होता है ऐसे व्याख्यान करना चाहिए ईश्वर का ऐसे वास्तव स्थिति है पूर्व पक्ष शंका कर दिया था ईश्वर में सुखी तो दुखितो ये सब आ जाएगा संसारित सिद्धांतिका नहीं भाष्य में ए तेना ज्ञानादि ज्ञान भेद प्रत्युक्त पूर्व पक्ष कहा था ईश्वर तो जीव जीव जीव ये सब ज्ञान शक्ति और आगे कर्म ये सब को लेकर के जो भेद हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि कोई भेद नहीं है प्रत्येकम ज्ञानादि भेद ज्ञानादि ज्ञान शक्ति कर्म ये जीव सब के लेकर के जो भेद आप सिद्ध करते हैं चैतन्य में ये नहीं होगा प्रत्युक्तम प्रत्युक्तम अर्थात प्रतिकूल प्रातिकूल उत्तम अर्थात हम निराकरण कर दिया इसका टीका में सिद्ध साधनत्वारी दूषणेन ये जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है तीन विकल्प किए थे तो सिद्ध साधना आश्रय सिद्धि इसी प्रकार की दोष दिखा करके सिद्ध साधनत्वारी दूषणेन प्रति शरीर ज्ञान सुखादी नाम आश्रय तात्विक भेदत्विक प्रत्युक्त मंतव्य सिद्धांत कहता है कि ज्ञान सुखादि का जो आश्रय है वो आश्रय से परस्पर से भिन्न है और वो जो भेद है ये सब पारमार्थिक है वास्तविक ये सब प्रत्युक्त अर्थात हमने उसका निराकरण कर दिया ऐसे जानना चाहिए क्यों ऐसे जानना चाहिए सिद्धांत कह दिया कि सिद्ध साधन आदि दूषण है न सिद्ध साधन आश्रय आश्रय सिद्धि ये सब दोष देखा करके सिद्धांत कह दिया कि प्रति शरीर में ज्ञान सुखादि का भेद से चैतन्य भेद जो कहते हैं इसका निराकरण हो गया सभी शरीर में एक ही चैतन्य है वो ईश्वर है व्यावर्तक धर्म बसात व्यावृत्ति ही सिद्ध्य अगर सभी में एक ही चैतन्य है तो फिर ये भिन्न भिन्न क्यों दिखते हैं तो सिद्धांत उत्तर देता है व्यावर्तक धर्म वसात व्यावृति ही सिद्धति धर्म के चलते भिन्न भिन्न दिखते हैं जो उसका अधिष्ठान चैतन्य है उसमें कोई भेद नहीं है अंतकरण सब अलग अलग आ गया अंतकरण में सब काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा ये सब अलग अलग हो गई तो ये व्यावर्तक धर्म व्यावर्तक भेद धर्म के चलते सब भिन्न हो गए अधिष्ठान एक रूप है संख्य मते च पुरुषाण चैतन्य मात्र रूपाणाम न ना व्यावर्तको धर्मो अस्तित ये सांख्य वाले कहते हैं ये प्रति पुरुष भिन्न भिन्न है और उसके लिए भी वो तर्क भी देते हैं तो कहते हैं जनन मरण करना प्रतिनियम अयुग पथ प्रवृत पुरुष बहुत सिद्धम त्रैगुण्य विपरयत छी प्रकार की उनका कार्य का में शायद सत्रह अठारह कार्य कहीं आएगा वो कहते हैं जनन मरण करना नाम प्रतिनियम प्रतिनियम प्रति प्रतिजीवे भेदात क्या क्या भेद होता है जनन मरण कर्ण तो सभी का जन्म एक समय में होता है ना सभी का मृत्यु एक समय में हो जाती है नहीं होता है कर्ण इंद्रिय सभी का इंद्रिय एक साथ कार्य करता है किसी का चक्षु अभी देखता है तो किसी का चक्षु बंद होकर बहुत गहरे में चला गया इस प्रकार के कभी कभी हो जाता है तो इसलिए कर्ण सभी का समान प्रकार के कार्य करते हैं ये नहीं है और अयुगप प्रवृत एक साथ सभी की प्रवृत्ति नहीं होती है इससे क्या होता है कहते हैं पुरुष बहुत सिद्धम पुरुष नाना है और त्रैगुण्य विपर्याचे सभी लोग जगत में सात्विक दिखते हैं ना सभी राजसिक सिक न सभी तामसिक होते हैं नहीं होता है तीनों गुणों का विपर्य होने से इसलिए मानना पड़ेगा पुरुष वो कहेंगे तो सिद्धांत उसका निराकरण करता है सांख्य मतेच पुरुषाणाम चैतन्य मात्र रूपाणाम न ना व्यावर्तको धर्मो अस्त ये सांख्य लोग भी कहते हैं जो पुरुष है वो चिद्रूप है पुष्कर पलास पुष्कर पद्म पलास पत्र पद्म पत्र में कभी जल का संबंध हो जाएगा नहीं होगा तो अगर ये पुरुष सांख्य मत में भी अगर असंग है उसमें कोई धर्म नहीं रहेगा अब ये जनन मरणा करणान प्रतिनियम अयुग पद प्रवृति त्रैगुण्य विपर्य ये सब हेतु तो किसको देते हैं असंग पुरुष में ये सब कोई भी धर्म नहीं है इसलिए पुरुष में भेद सिद्ध करने के लिए आपके पास वास्तव क्या चीज है तो वो कहेंगे वास्तव कुछ नहीं है इसलिए सांख्य का ये तो सत्रह अठारह कार्य में कहते हैं पुरुष बहुत सिद्धम उनका अंतिम में आएगा शायद सत्तर के आसपास बहत्तर कारिका है ईश्वर कृष्ण जी का शायद सड़सठ अड़सठ सत्तर के आसपास ये कारिका है तस्मान न बध्यते न मुच्यते नश्चित संसारति बध्यते मुच्यत व नानाश्रया प्रकृति ही इस प्रकार ही कहेंगे तो कहते हैं कि वास्तव में कोई संसार को प्राप्त करता है कोई बद्ध है कोई मुक्त है वास्तव में ऐसा कोई नहीं है कोई पुरुष ना बद्ध है ना मुक्त है ना संसारी है फिर ये बद्ध मुक्ति संसार है यह कहते हैं नाना श्रेया प्रकृति ये प्रकृति का ही कार्य है वो ही संख्या का आरंभ में कहा जाएगा पुरुष भिन्न अंतिम पुरुषों को एक नहीं कहे किंतु कहते हैं कि बद्ध मुक्ति संसार है ये सब पुरुष में है नहीं तो वेदांति कहता है कि अगर आपका पुरुष में बद्ध मुक्ति ये सब नहीं है संसार नहीं है तो फिर ये भेद सिद्ध करने के लिए आपके पास निमित्त क्या है कोई निमित्त नहीं है तो इसलिए पुरुष में भेद सिद्ध नहीं होगा संख्या मत पुरुषाण चैतन्य मात्र रूपाणाम न ना व्यावर्तको धर्मो अस्थित तो कोई व्यावर्तक धर्म नहीं है अर्थात तो चैतन्य जिसको ईश्वर कहा गया यहाँ वो एक ही है सभी शरीर में वही एक ही है और वो आप ही है इसलिए कल्पना करके सुखी दुखी होकर के संसारी हो जाना ये सब भ्रांति है उसे दूर होना है आज यहाँ तक वो सनो मित्र